गुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ओं शांति शांति शांति ही। अभी तक हम लोगों ने पचासवें श्लोक तक विचार किया तो आत्मबोध के 50वें श्लोक में वे बता दिया मोहसागर को पार कर क्योंकि मोहसागर है रागद्वेश राक्षस को मारकर शांति से समायुक्त आत्म में ही रमण करने वाला योगी सदा उसमें ही विराजमान होता है आत्मा में विराजमान है। भाई बाह्य विषय में नहीं ये बता दिया आगे इक्यावन में श्लोक में ये बताने जा रहे बाह्य जो अनित सुखा को त्याग करके घट के अंदर जैसा दीपक प्रकाशित करता है वैसे ही तत्वज्ञानी सदा अपने शरीर के अंदर ही आत्मसुख में लीन हो होता है उसको बताने जा रहे इक्कावनवा श्लोक देखिए वाय सुखाशक्ति हितवात्मा सुख निमृत घटस दीप्छम स्वंत प्रकाश थे अरे सुधक ये है सुख है ये अनित्य है इसलिए बाह्य अनित सुखाशक्ति को त्याग करके ये आपको दुख तो देंगे इसलिए त्याग करके क्या करें हित्वा त्याग दीपवत् घट के अंदर रखा हुआ दीप की भांति कौन तत्वज्ञानी क्या करता है अपने अंदर भीतर ही अपने अंदर ही भीतर ही स्वच्छ आ महासुख निवृत्ता आत्मसुख में लीन होता है प्रकाशमान रहता है स्वच्छ है जैसे दीपक स्वच्छ है प्रकाशमान है वैस ही आत्मसुख में लीन हो प्रकाशमान रहता है अर्थात अनात्म पदार्थ को त्याग करके केवल अपने अंदर आत्मा स्वरूप में स्थित होकर मस्ति में रहता है आत्मरति आत्मक्रीड़ा ये हो जाता है कहने का तात्पर्य ये है सुख एक स्थाई पदार्थ है और वह स्वरूप ही है क्योंकि छादोग्य उपनिषद में सात्वे अध्याय में भूम विद्या में कहा सुखमय भूमा जो सुख है वही भूमा है भूमा का मतलब नान्यत पश्यती नान्यत श्रृणती नान्यो व्यापक है वो सुख है हाँ बाहर जो हम बोलते हैं इससे मुझे सुख मिला अमुक वस्तु से सुख मिला ये सुख नहीं है ये औपाधिक सुख है इसलिए वहां पंचदशी में विषयानंद विद्यानंद और योगानंद अथा आत्मानंद रूप भेद किया है तो सुख तो आत्मस्वरूप ही है बाकी तो विषयों केवल सुख को प्रकाट करती है इसलिए विषयानंद मान है सुख नहीं हो सुखाभास है तो उसकी अभिव्यक्ति विषय सेवन से जैसे निद्रा आलस्य प्रमादादि आदि से आत्मविचार से और आत्मतत्व के साक्षात्कार से भी होती है क्योंकि वो सुख का अभिव्यक्ति कभी कभी विषय सेवन करने से अनुकूल विषय आ गया सेवन करने से आपको थोड़ा झलक होता है किसी किसी को होता है व्यक्ति कुछ सोना ही उनका शोक होता है निद्रा से ही आनंद लेते किंतु तो ये पता नहीं वो आनंद अनर्थ कर रहेगा बस सोना बस सोने के लिए सब कुछ कर सकते सोते ही जीवन मिला ही सोने के लिए और खाने के लिए करके और आलस्य इससे भी वो कुछ सुख लेता है प्रमाद से इससे भी अभिव्यक्त होता है और आत्मविचार से भी और आत्मतत्व के साक्षात्कार से भी होती है कौन बस अभिव्यक्ति इनमें निद्रा है आलस्य है प्रमादादि स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति होने पर भी तामस सुख कहा जाता है तमोगुण तो प्रदान होकर वह गुण प्रदान रहता है सुख गुण होता है इसलिए तामस सुख कहा है गीता में बताया तीन प्रकार का विशेष वंशे अभिव्यक्त होने पर उचिका अभिव्यक्ति होता है आनंद मिलता है जैसा रसगुल्ला खा लिया उसे आनंद मिलता है राजस् सुख कहते हैं गीता में सुखम तिदान तृणु में भरतर्षभा का आत्म विचार सत्संग स्वाध्याय काल में अभिव्यक्त होने पर उसी स्वरूप सुख को सात्विक सुख कहते हैं आपका स्वरूप सुख तीन प्रकार से प्रकट हो रहे एक तमोगुण प्रदान हो एक रजोगुण प्र, हो, प्रदान होकर एक सत्वगुण होकर तो तामसिक राजसिक सात्विक तीन प्रकार कहा एक ही सुख को और तत्व ज्ञान से आवरण के सर्वता नष्ट हो जाने पर निरावृत सुख अर्थात आवरण से रहित सुखाभिव्यक्ति को आत्मा सुख कहाते वही आत्मा सुख है और कोई आत्मसुख नहीं है आवरण से रहित पहले तीनों सुख में तामसिक के अपेक्षा राजसिक में उत्कृष्टता है उससे भी सात्विक में क्योंकि सात्विक सुख आप सुख के ओर ले जाता है इसलिए आत्मा सुख कहते इनमें पहले के तीन पराधीन हैं चाहे तो राजसिक हो तामािक हो सात्विक भी हो एवं सोपाधिक होने से परिचिन है किंतु स्वरूप सुख सुख ब्रह्म सुख निरुपाधिक अपरिचिन्ह है न देश से न काल से न वस्तु से किसी से परिचय नहीं निरुपाधिक अपरिचिन्ह सुख को ही निरुपाधिक अपरिचिन्ह आनंद को ही जीवन मुक्ति का आनंद कहा है शास्त्र और विद्वानों ने शास्त्र में छांदो के में तस्वदेव चिरम करके जिनकी अनुभूति वाये विषयासक्त पुरुष नहीं कर सकता क्योंकि बाह्य विषयों में ऐसा तादात्म्य हुआ अटैचमेंट हुआ इसलिए उस आत्मसुखी का अनुभव नहीं कर सकता अतः अनित्य बाह्य विषय सुख की आसक्ति का सर्वता परित्याग कर देने पर सर्वता उपेक्षा करने पर निराकरण करने पर आत्मसुख में वह तत्ववेदता बिल्कुल स्थिर हो जाता है और उसमें डूब जाता है शांत हो जाता है फिर तो घट के भीतर स्थित दीपक घट के अंदर रखा हुआ दीपक जैसा घट के भीतर ही प्रकाश रहता है वैसे ही वह तत्ववेदता सदा आत्मसुख में ही प्रशांत एवं लीन रहता है मस्ती में रहता है इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी वैशेषिक सुख उस तत्वज्ञानी को निजानंद से विचलित नहीं कर सकता क्योंकि जो ज्ञानी का सुख है उसके सामने अन्य तुच्छ है भागवत में भी कहा दिया है नचेंद्र से सुखम अस्त नक न सुखम चक्रवर्ती सुखमस्ती विरक्त्या मुने रे इसलिए हा बता दिया तो विचलित नहीं कर सकता है वैसा ही स्वरूप सुख में निमग्न उस तत्वज्ञानी को बाह्य अनित्य विषय सुख की लालसा विचलित नहीं कर सकती है इसलिए उसमें स्थिर होने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा और उस आत्मबोध में स्थिर होने के लिए आत्मबोध का विचार करिए और स्थित हो जाएंगे वही वास्तव में जीवन है अन्यथा व्यर्थ है ओम शांति